मिला के तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे आधार के योग्य विदवचन और शिविरार्थी मानुभव ध्यान की इस पद्धति में बीच के दो बिंदु बाकी हैं बाकी सभी विषय आपके सामने आ चुका है एक है धारणा और दूसरा है ध्यान ये दोनों शब्द योग दर्शन में योग के आठ अंगों में से दो अंगों के रूप में अलग से कहे गए हैं धारणा छठा अंग है और ध्यान सातवा मैशी पतंजलि जी ने धारणा का विषय समझाया उनका सूत्र है बोलिए देश बंध चित्त धारणा पूरा सूत्र एक साथ बोलेंगे देश बंध चित्त धारणा देश बंध चित्त धारणा धारणा क्या है का चित्तस्य बंध चित्त का एक देश यानी स्थान से बंधन उसे बांध देना था देश का मतलब स्थान और वो स्थान क्या क्या हो सकते हैं व्यास जी ने व्यासभाष्य में बताया मैं श्री दयानंद भी उनका उल्लेख किया है और आपको जो पत्रक दिया गया है कागज दिया गया है उसमें भी वो नाम बताए गए ध्यान करवाते समय भी उनका उल्लेख किया गया उनमें से किसी एक स्थान पर मन को टिका इससे पूर्व प्रत्याहार करके एकाग्रता का कुछ संपादन हो चुका है और अब ध्यान की तरफ हमें बढ़ना है ध्यान में प्रवेश के लिए उसकी एक और सच्चा आवश्यक है वो है धार्म मन की एकाग्रता के लिए हम पहले बिंदु से प्रारंभ कर रहे हैं यहां जितने बिंदु दिए गए हैं पहले से मन की एकाग्रता को अलग अलग स्तर पर अभ्यास कराया जा रहा है धारणा में भी मन की एकाग्रता होती है लेकिन साथ में ध्यान के लिए मन की उपयुक्त स्थिति का भी संपादन किया जाता है नए व्यक्तियों को हमें बताना है मन को एक स्थान पर टिकाएं वो एक स्थान कौन सा हो तो हम उन पर भी छोड़ सकते हैं आपकी अनुकूलता से कोई एक स्थान चुन लें जो एकदम नए होते हैं वो इससे भी विचलन को प्राप्त होंगे असमंजस की स्थिति उनमें रहेगी कि कौन सा मेरे अनुकूल है वो तो आपके सामने पहली बार आए हैं पहली बार धरना के लिए उन्हें कहा गया है या तो वो कोई सा भी एक स्थान चुन लेंगे अनुकूलता प्रतिकूलता का उनको बोध उस समय नहीं हो सकता न तो कुछ अभ्यास करेंगे दस दिन पंद्रह दिन तो पता लगेगा ऐसे में कोई एक स्थान आप उनको बता भी सकते हैं पढ़ाई करके हृदय प्रदेश अथवा भ्रू तो तक भी आप सीमित रख सकते हैं उनको और कहीं भी आप लगा लें धारणा के समय मन को उस स्थान पर कैसे टिकाएं उसके लिए जैसा हमारे यहां पर लिखा है हमें मन को उस स्थान की संवेदना पर टिका संवेदना पर टिकने से मन उस स्थान पर टिकेगा जब हम उस स्थान की संवेदना को पकड़ेंगे तो मन उस स्थान पर रुकेगा सामान्यतया बैटरी पर ही चलिए सामान्यतया जब हम दूसरे को कहते हैं कि मन को उस स्थान पर टिकाइए तो साधक लोग उस स्थान का चित्र अपने मन में ले आते हैं उनको कहेंगे कि भ्रू में टिकाइए तो जैसे दर्पण के सामने हम अपने चेहरे से देखें और भू मध्य को कैसे देखेंगे हम दर्पण के अंदर वो कुछ उस तरह से इस स्थान का चित्र मन में ले आते हैं अथवा हृदय प्रदेश में कहें मन को टिकाइए तो यहाँ का कुछ चित्र मन में ले आते हैं जो रूप वाला चित्र है नाभी पर मन को टिकाइए तो बाहर से नाभि जैसी दिखती है या हम किसी दूसरे की नाभि देखते हैं या अपनी दर्पण में देखते हैं तो उसका चित्र वो ले आएगा हम कहेंगे ललाट पे या भूमूर्धा पे मन को टिकाइए तो किसी व्यक्ति के सिर के भाग को अपने या दूसरे के वो मन में ले आता है तो अलग से हम उनको बता सकते हैं कि ऐसा नहीं करना है। ये चित्र या स्मृति नहीं उठानी है हमें धारणा स्थल की धारणा स्थल पर क्या अनुभूति हो रही है उसको हमें अनुभव करना बहुत से साधक ये भी नहीं कर पाएंगे नए व्यक्तियों को हमें अभ्यास कराना है उन्हें कुछ उदाहरण देकर के ईशोर ला सकते हैं उन्हें हम कहेंगे कि जैसे पैर में कोई कंकर लगता है या कांटा चुकता है तो मन कैसे वहीं पर केंद्रित हो जाता है हम बैठे हैं और कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे स्पर्श करती है तो हमें कैसे पता लगता है मन वहाँ कैसे पहुँचता है मन से हम वहाँ की संवेदना को अनुभव करते हैं ये तो लौकिक उदाहरण हो गए उनको हम प्रायोगिक भी करा सकते हैं उनको कहिए नेत्रबंद करके कि आप अपनी उंगली को यहाँ भ्रू में रखिए और जिस समय आप यहां रखेंगे उस समय अंदर से देखिए अनुभव कीजिए यहाँ क्या संवेदना हो रही है सबको पकड़ में आएगी बच्चों को भी पता लगेगा एक प्रयोग तो ये कराइए कि देखो आपको संवेदना जैसे यहां आपने आंख बंद करते करते भी पता लगाया यहां ये यह दबाव है कितना दबाव है दूसरी फिर उनको अनुभूति करवाइये प्रयोग करवाइए कि फिर से हाथ अंगुली यहाँ रखवाइए और फिर उनको कहिए कि इसी अनुभूति को यहाँ पर आप दे इसी जगह मन को टिकाए रखते हुए उंगली को हटा लीजिए और अब भी वहीं पर अनुभूति कीजिए वो वैसे वहां पहुंच चुका है क्योंकि उंगली को हाथ को वहां स्पर्श किया था फिर हाथ को हटवा लीजिए उनका और कही कि वहीं पर अनुभूति पर रखिए तो बच्चे भी और भी अधिकांश व्यक्ति ऐसे में वहां टिक सकते हैं और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी वैसे वैसे वहां की संवेदनाएं बहुत तीव्रता से अनुभव होने लगेंगी बहुत अधिक संवेदनाएं बहुत अधिक तरंगे ऐसी संवेदनाएं लगने लगेंगी जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं हो कि इतनी भी कोई संवेदनाएं होती हैं क्या शरीर के विभिन्न भागों में तीव्र संवेदना जैसे जैसे साधक एकाग्र होता जाता है एकाग्रता से धारणा स्थल पर मन को लगाता है तो वहां की संवेदनाएं बहुत तेजी से आएंगी पर हमें प्रारंभिक व्यक्तियों को कराना है इस तरह से वहां तक हम पहुंचा सकते हैं संवेदना था था। जैसे संवेदना अनुभूतियां मैं उदाहरण देके बताता हूं जैसे यदि हम आंख बंद करके यहां मन को लगाएं इस समय चूंकि बाहर की ध्वनिया भी हैं हम एकाग्र नहीं हैं तो अभी हमें हृदय की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है धड़क रहा है हृदय वहां धद तक हो रही है लेकिन इसी अवस्था में इसी आवाज में यदि हम आंख बंद करके और गौर करेंगे तो वहां की अनुभूति होगी क्या ये धड़कन हो दूसरी संवेदना मान लीजिए यहां कि हम संवेदना करवाना चाहते हैं तो अभी जैसे हम चमड़ी पर कहीं भी सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं हमें पता लगता है पंखा चल रहा है हवा लग रही है गर्मी है ठंडक है अभी हम पूरे शरीर पर या ऊपर के भाग में व्यापक रूप से उसे अनुभव करते हैं उनको आप कह सकते हैं कि एक स्थान पर अभी आप यहां केंद्रित होके देखिए कि आपको ठंडा लग रहा है या गरम लग रहा है आप भी अभी कर सकते हैं एकाग्र कि यहां आपको ठंडापन लग रहा है या गरम लग रहा है आप में से करेंगे बहुतों को अनुभव आएगा कुछ को नहीं आएगा तो आ जाएगा अभी करवाते हैं शरीर में एक अनुभूति और हम करते हैं कि शरीर कहीं भारी लगता है और हल्का लगता है हम अनुभव करते पढ़ते पढ़ते आंखें कुछ भारी हो जाती हैं या सिर भारीपन हो जाता है कभी बहुत हल्का रहता है कभी हाथ पैर भारी होते हैं हल्के होते हैं तो ये हल्केपन और भारीपन की अनुभूति भी हम करते रहते हैं ऐसी जैसी हम पूरे शरीर में करते हैं ऐसी एक बिंदु पर भी करवा सकते हैं वो धीरे धीरे लोगों को अनुभूति होगी कि इस स्थान पर आपको अभी भारीपन लग रहा है या हल्कापन लग रहा है तो ठंडा गर्म गरम हल्कापन भारीपन इसके बाद में और भी जा सकते हैं हम सूक्ष्मता से कुछ झनझनाहट है सरसराहट है उस तरंगों जैसा है चुन है क्योंकि पूरे शरीर में हमारे गतिविधियां सतत चल रही हैं रक्त का प्रवाह सतत हो रहा है सूक्ष्म नलिकाओं में रक्तवाहिओं में रक्त सतत जा रहा है वहां से कोशिकाओं में जा रहा है बहुत तेजी से चल रहा है और जहां जहां गति है वहां घर्षण भी है और वहां कुछ संवेदनाएं भी है जैसे पैर सो जाता है सुन्न हो जाता है उसके बाद में जब थोड़ा खुलता है रक्त थोड़ा प्रारंभ होता है तब कैसी तीव्र झंझनाहट होती है अथवा कम भी होती है वो किस चीज की झंझनाहट है तंत्रिकाओं के माध्यम से हमें वहां की संवेदना आ रही है यह तो विशेष स्थिति में संवेदना है लेकिन सामान्य स्थिति में भी ये संवेदनाएं पकड़ी जा सकती हैं और अभी प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए इन सूक्ष्म संवेदनाओं पर हम ना भी जाए तो ठंडापन भारीपन गर्म हल्कापन जो उनको लगता हो वो वहां तक हम पहुंचा सकते हैं धड़कन लग रही है ना पे करेंगे तो स्वभावतः त्वास लेंगे तो थोड़ा पेट अंदर बाहर होगा वहां भी गति हो रही है स्थूल गति है ये भी उसे वो पकड़ सकते हैं इस प्रकार से तो गति के कारण से वहां संवेदना होगी और उसे हमें पकड़ना है। तो दो मिनट के लिए अभ्यास करते हैं जिन्हें संवेदना पकड़ में नहीं आती है उन्हें कुछ आ सकती है और जिन्हें आती है वो भी देख लेंगे आंखें बंद कर लीजिए प्रथम अपनी तर्जनी उंगली को भ्रू में धीरे से लगाएं और पूरी अनुभूति इसी दबाव की रखें केवल इसी स्थान की अनुभूति अब धीरे धीरे हाथ को दूर कर लें हटा लें मन को वहीं टिकाए रखें पिछले दबाव को भी थोड़ा अंश बचा है उसे अनुभव कर सकते हैं भारीपन हल्कापन अब शीतता और उष्णता का अनुभव करें कि आपको ठंडापन लग रहा है या गरम लग रहा है समशीतोष्ण है अब इन अनुभूतियों को भी हटाते हुए न दबाव देखें न हल्कापन भारीपन और न शीतता या उष्णता इसको एक तरफ हटा दीजिए और अन्य कोई संवेदना आपको वहां प्रतीत हो रही है क्या नहीं मन को एकदम एकाग्र कर दीजिए और संवेदनाओं को पकड़ने का प्रयास कीजिए प्रदेश पर मन को लाइए देखिए वहाँ क्या संवेदना पकड़ में आती है अपमन को जीभ के अगले भाग पर ले जाएं, जिह्वा के अग्र भाग पर प्रारंभ में चाहे तो दोनों दांतों के बीच में जिह्वा के अग्र भाग को थोड़ा सा दबा लें दांतों को दूर कर लें चिफभा के अक्रभा की संवेदना पकड़े अपमन को मूर्धा प्रदेश पे ले जाए सिर के सबसे ऊपरी भाग पर संवेतना को पकड़ें रुकेंगे नेत्रों को खोल दीजिए आपको कहीं संवेदना लगी जी। मैं तो जो डाला सीधा अंशुमनि जीता देखिए है ऐसा औरों के साथ भी हो सकता है आपका कहना है कि मैंने एक जैसे फोकस डालते हैं एक तरफ उस तरह से वहां केंद्रित हो जाते हैं उस स्थान का चित्र मन में नहीं लाइए वो भी एक तरह की एकाग्रता है आप कर सकते हैं लेकिन आपको और अच्छा करना है तो क्या करना होगा उस स्थान की संवेदना को पकड़िए अब इसके लिए आप और अभ्यास करेंगे एकांत में बैठ करके अवसर मिले भिन्न भिन्न स्थानों पर जा जा करके देखिए आपको संवेदनाएं पकड़ आएंगी और फिर उस एक स्थान पर रह करके ध्यान भी कीजिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थान ज्यादा अनुकूल लगेगा ये फिर चयन करके अपना स्थान सब चुन लेते तो ये धारणा का विषय है हमारे यहां धारणा के लिए केवल एक मिनट है बहुत कम समय है लेकिन प्रारंभिक व्यक्ति को वो जैसे भी करें हम उस पर ठीक शब्द बोल के वहां संवेदना पे केंद्रित करना चाहेंगे फिर वो जैसा भी कर लेता है कोई बात नहीं है प्रारंभ में अब जब मन उस धारणा स्थल पे टिक गया है हमने टिकाने का प्रयास किया निर्देश किया अब आगे का ध्यान हमें यहीं करना है पहले देखते हैं ध्यान क्या है मैसे पतंजलि जी ने कहा तत्र प्रत्ययता ध्यानम बोलिए तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम एक शब्द जोड़ के बोलूंगा मैं तत्र प्रत्ययता प्रत्य ध्यानम प्रत्य। पूरा सूत्र बोलता हूं तत्र प्रत्ययकता ध्यानम प्रत्य। तत्र ये आपको पुस्तकें दी हैं उसमें भी सूत्र है जिन्हें स्मरण नहीं है स्मरण कर लीजिएगा इनको तो तत्र का मतलब है वहां इससे पहले वाला सूत्र धारणा का था देश बंधश् धारणा वहीं पर हमें ध्यान का करना है वहीं पर तत्र जहां पर हमने धारणा लगाई है प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को ज्ञान को प्रत्यय बोलते हैं एकतानता का मतलब है एक ही बने रहना देर तक एक ही ज्ञान का बने रहना उस धारणा स्थल पर प्रत्यय का एक रूप बना रहना उसी वस्तु के बारे में विचार रखना ये ध्यान कहलाता है। और इसके लिए जो व्यासी ने पंक्ति दी है उससे थोड़ा और स्पष्ट होगा तत्र को उन्होंने खोला तस्मिन देशे उस स्थान में यानी धारणा स्थल पर ध्येलंबन से जो हमारा ध्यय है उसका आलंबन करना है शब्द आते हैं एक है ध्यान एक है ध्याता ध्यान करने वाला वो है ध्याता और जो प्रक्रिया कर रहे हैं हम उसका नाम है ध्यान और जिसका ध्यान कर रहे हैं वो क्या लाता है ध्येय तो तस्मिन देशे उसी स्थान पे धारणा स्थल पर ध्येयंबन लंबनस्य प्रत्यय एकतानता ज्ञान का एक बने रहना प्रत्यय एकतानता को उन्होंने आगे खोला सदृश प्रवाह जैसे नदी का प्रवाह होता है बह रही है नदी ऐसे विचार हमारे चल रहे हैं, उस समान रूप से वही विषय आता रहे वही विषय आता रहे इसे सदृश प्रवाह कहेंगे हम जब किसी वस्तु को देखते हैं आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं तो हमें ऐसा प्रतीत होगा हम एक ही विषय पर टिके हैं और एक ही विचार चल रहा है लेकिन मानसिक रूप से उस वस्तु का विचार बार बार हो रहा है हम किसी वृक्ष को देख रहे हैं अभी देखा और आंखें खुली है और हम एक मिनट दो मिनट तक उसको देखे जा रहे हैं वो एक ही विचार नहीं है वो हर क्षण में दूसरा विचार भी आ रहा है यदि हम एक वृक्ष को देख करके आंख बंद कर लें, तो टूट जाएगा फिर खोलेंगे फिर दिखेगा फिर बंद करेंगे फिर टूट जाएगा फिर खोलेंगे फिर दिखेगा एक तो हम एक मिनट तक उस वृक्ष को देखते रहे और एक हमने दस बार आंखें बंद की और फिर देखते रहे जो दस बार आंखें बंद की उसको तो हम सोचते हैं कि हमने दस बार देखा इसको लेकिन जो एक बार देख रहे हैं एक मिनट तक लगातार उसे हम सोचते हैं कि ये एक ही है जबकि हर क्षण नया नया हम देख रहे हैं नया नया हम देख रहे हैं तो एक वस्तु को देखते हुए एक वस्तु का विचार करते हुए भी सतत नया विचार उत्पन्न होता है जैसे निर्वात स्थान में एक दीपक जल रहा हो दीपक की बत्ती बिल्कुल स्थिर है एक जैसी है तो हमें क्या प्रतीति होगी ये एक है बनी हुई है लगातार सामान्यतया एक बच्चा भी देखेगा तो कहेगा हाँ ये बनी हुई है लेकिन वहां वास्तविकता क्या है हर क्षण नीचे से अग्नि ऊपर उठते जा रही है समाप्त हो रही है नीचे से नई अग्नि उत्पन्न हो रही है और ऊपर जा रही है गति है उसमें ये गति प्रवाह होते हुए भी वो दिख कैसी रही है हमें एक जैसे इसी तरह जब हम किसी वस्तु का विचार करते हैं ध्यान करते हैं वहां भी सतत नया नया विचार उत्पन्न होता है अर्थात विचारों का प्रवाह वहां रहेगा प्रत्येक ही एकता का अर्थ वो ये ले कि एक ही विचार बना हुआ है मोटे तौर पर ठीक है यह कथन कि एक विचार बना हुआ है लेकिन इसी को व्यास जी खोलना चाहते हैं सदृश प्रवाह ये प्रवाह है कोई ऐसा ना सोचना कि ये एक ही चीज बनी हुई है और तस रुकी हुई है प्रवाह चल रहा है यानी एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा विचार आ रहा है सतत विचार तो आएंगे लेकिन कैसे होंगे सदृश होंगे समान होंगे प्रत्यय की एकता अर्थात सदृश प्रवाह समान प्रवाह समान रूप से हर क्षण नए नए विचार का आना एक जैस होगा ये ध्यान है और एक बात स्पष्ट की व्यासी ने सदृश प्रवाह अपरा प्रत्यान्तरेण अपरामृष प्रत्यय ज्ञान प्रत्यान्तर यानी दूसरा ज्ञान जो हमने थे बनाया है उससे भिन्न ज्ञान प्रत्यांतर कहलाएगा देशांतर इस देश देश से भिन्न देश देशांतर द्वीपांतर इस द्वीप से दूसरा द्वीप ऐसे प्रत्यांतर यानी दूसरा प्रत्यय दूसरा ज्ञान भिन्न ज्ञान तो प्रत्यंतरेणा अपरामृष्ट अछुता दूसरे ज्ञान से अछूता जो सदृश प्रवाह है प्रवाह तो है लेकिन सदृश प्रवाह है जो व्यक्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं का विचार करते रहते हैं कभी ये सोचा कभी वो सोचा कभी वो सोचा विचारों का प्रवाह तो वहां भी चल रहा है वो तो रुकेगा नहीं लेकिन वो प्रत्यंतर से युक्त है भिन्न भिन्न विचार आ रहे हैं उसे ध्यान की कोटि में नहीं देते एक ही विचार सदृश प्रवाह बना रहना ये ध्यान तो तत्र तत् प्रत्ययता ध्यान ये ध्यान की बात है तो तो कुछ उस धारणा स्थल पर जो हमने किया वहां पर ध्येय को विचारना एक ही विषय रखना यह ध्यान कहलाता है। वो विषय क्या हो यह एक अलग बात है चूंकि हम ध्यान के लिए बैठे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए बैठे हैं तो यह है हमारा ध्येय आत्मा हो सकता है परमात्मा हो सकता है परमात्मा के भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं भिन्न भिन्न अर्थ की भावना हो सकती है ये ध्यान क्या लाएगा यह जो हमारा विषय है ध्यान का यहां हमने ध्येय क्या लिया है ओम और ओम के भी तीन अर्थ लिए हैं एक सर्वव्यापक दूसरा सर्वरक्षक और तीसरा निर्विकार पहली बार हम ओम का ऊंचे स्वर से उच्चारण करेंगे करवाएंगे उसके साथ में एक ही अर्थ को रखना है सर्वव्यापक दूसरी बार उपांशु जब करेंगे तो सर्व सर्वरक्षक इसी अर्थ को केंद्रित करना है दोनों के लिए हमारे पास एक एक मिनट है दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे ऊंचे स्वर से वो एक मिनट से कम समय में पूरा होगा 15 सेकंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड बहुत लंबा नहीं करना है बोलने के बाद में अब कुछ 20, 30, 40 सेकेंड जो बचे हैं वो अर्थ की भावना के लिए हम कुछ थोड़ा एक दो शब्द बोलेंगे उनके लिए वो अर्थ की भावना में जाएंगे एक पर केंद्रित रहेंगे ये सत्रिश प्रवाह हम उनका भले ही एक मिनट के लिए ला रहे हैं ला रहे हैं उपांशु जप में सर्वरक्षक अर्थ लेंगे परमात्मा वही विषय है और उसका एक विशिष्ट गुण हमने ले लिया सर्वरक्षक और उसके साथ अपने को भी जोड़ लिया आप हमारी रक्षा कर रहे हैं हम नहीं हो तो वो रक्षा किसकी कर रहा है इसलिए हम भी साथ में जुड़े हुए हैं उसके ये एक विषय बनाया और तीसरी बार मौन ओम का उच्चारण उसमें निर्विकार अर्थ की भावना यहां भी एक विषय किया तो हमारा ध्येय क्या है ईश्वर और उस पर भी तीन अर्थ हमने ध्यय बना लिए अलग अलग अर्थ की भावना की तो जो योगदर्शन में है उसको इस रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है और जब निर्विकार परमात्मा को वो अनुभव करेगा विचार में लाएगा भावना में लाएगा तो अपने को भी उस समय एक निर्विकार स्थिति में देखेगा वो क्योंकि हम उसको पिछले दस मिनट से कुछ करवाते आ रहे हैं संसार से उसको कुछ अलग कर दिया है तो जैसा वो विषयों की स्थिति में रहता है क्रोध की स्थिति में रहता है वैसा तो यहां पर नहीं है वो एक सात्विकता है शांति है और उसे प्रतीत होगा कि मैं अन्य विकार अवस्था से भिन्न कुछ अलग अच्छी स्थिति में हूं वो पूर्ण निर्विकार नहीं है लेकिन कुछ निर्विकारता उसमें आई है वो उसे अनुभव करानी है वहां और जो विभिन्न दोष हैं उसके उनको इस समय में अनुभव कराना है कि ये देखिए ये दोष मेरे में हैं जिसके जो भी हैं और अभी मैं इस दोष से प्रभावित नहीं हूं अभी ध्यान के समय ये दोष मेरे से अलग है उस दोष की स्मृति है मेरे को मेरे को पता है व्यवहार में मेरे से ये दोष होते हैं लेकिन अभी मैं इस दोष से पृथक हूं जैसे अभी रह सकता हूं ऐसे व्यवहार काल में भी मैं फिर रह सकता हूं तो ये अलग अपने को दिखाने का अनुभव करने का और इसमें चूंकि हमें ईश्वर की तरफ भी पढ़ना है तो ईश्वर की निर्विकारता को स्मरण करते हुए हमें भी वैसा बनना है ये दोनों चीजें यहां पर मिलाई गई ये ध्यान की बात है एक प्रश्न स्वभावतः उठेगा लोग उठाते हैं ध्यान की कुछ और परिभाषाएं है भी हैं कुछ और भी लोग ध्यान करवाते हैं वो कहेंगे ये जो आपने ध्यान करवाया है ये तो एक विशेष आपने विचार की प्रक्रिया की पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो पंद्रह मिनट में आपने बहुत सारी बातें की हैं तो पूछ सकते हैं कि यहां प्रत्येक की एकता कहां हुआ इतने सारे बिंदु आपने अलग अलग किए भिन्न भिन्न विषय में बदले हो प्रत्येक की तो नहीं हुई तो आप इसको ध्यान कैसे कहेंगे तो उनको उत्तर हमें देना है कि यद्यपि इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक एक स्थान पे हम एक एक जगह पे केंद्रित होते रहे हैं पहले शरीर पे होते रहे हैं ओम पे गायत्री पे दीर्घ शोषण पे, पे प्राणायाम में प्रत्याहार में कि एक विषय हमने चुना है थोड़ी थोड़ी देर के लिए चुना है और उन उनपे हम थोड़ी थोड़ी देर केंद्रित हुए हैं किस दृष्टि से यह ध्यान है वो कहेंगे कि यद्यपि यह पूरी आपकी ध्यान की विधि है लेकिन इसमें एक बिंदु आपने ध्यान लिख रखा है आठवां बिंदु तो ध्यान तो फिर ये ही हुआ अथवा यह पूरा ध्यान है यहाँ के लिखे अनुसार भी ध्यान तो एक ही बिंदु है और उसके लिए हम केवल पांच मिनट दे रहे हैं तो बाकी दस मिनट तो ध्यान में नहीं आएगा तो यद्य सारा ध्यान है लेकिन गंभीर ध्यान ध्यान की परिभाषा में ये सब चीजें आएंगी एक सीमा तक अलग अलग चीजों का ध्यान हो रहा है पर जो मुख्य ध्यान है परमात्मा का ध्यान करना है वो हम यहाँ कर रहे हैं ये अधिक गंभीर है अधिक सूक्ष्म है और यहां तक हमें पहुंचना है पीछे की चीजें यहां तक पहुंचाने के लिए वो पूछेंगे कि लोग कहते हैं कि ध्यान में तो सारे विचार रुक जाते हैं विचार तो हम संसार में भी करते रहते हैं यहां ध्यान में भी आप ऐसे ही विचार कराओगे तो शांति कैसे मिलेगी हमें तो विचारों से दूर हटना है उनके मन में एक सूत्र रहता है जो प्राय बताया जाता है अथवा उसका अर्थ उनके मन में रहता है संख्य दर्शन का एक सूत्र है ध्यानम निर्विषयम मनः ध्यानम निर्विषयम मनः मन की निर्विषयता मन का विषयों से रहित हो जाना ये ध्यान है तो मन में तो कोई विषय रहना ही नहीं, नहीं चाहिए ये जो भी चिंतन है ये तो विषय है कुछ ना कुछ आपने ईश्वर को भी विषय बनाया तो ईश्वर भी एक विषय है शरीर को बनाया ओम को बनाया कुछ न कुछ तो विषय है ये तो ये तो परिभाषा ऐसी है और दूसरे तो इन सब विचारों से हटाने को कहते हैं तो हमें अपने आप में ये समझना है कि जो उच्च स्तर की निर्विषयता है वो तो आगे आएगी समाधि में निरोध अवस्था है चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रुक जाना है ये तो बहुत ऊंची स्थिति आगे आएगी अभी हमें सांसारिक विषयों से हट करके राग द्वेष से युक्त विषयों से हट करके अविद्या से युक्त जो चिंतन चल रहा है विचार चल रहा है उससे हट करके हमें रागद्वेश रहित ईश्वर परख आंतरिक विषयों को चुनना है अभी हम साधक की दिशा को एक दूसरी ओर मोड़ रहे हैं। है ये भी ध्यान हम प्रत्येक की एकता वाली बात हम यहां सिद्ध करेंगे उनको समझाएंगे कि देखो ऐसे प्रत्येक की एकता है और पूरे विषय से रहित हो जाना तो आगे होगा लेकिन उससे पहले अपनी वृत्तियों को ठीक स्थान पर लाना है कुछ लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि ध्यान तो एकाग्रता है वो ध्यान और एकाग्रता को समान ही मानते हैं एक ही चीज मानते हैं ध्यान यानी एकाग्रता और वो एकाग्रता के लिए हमारे पास आते भी हैं एकाग्रता का लक्ष्य लेकर के इससे हमारी एकाग्रता बनेगी कहते हैं यहां तो बहुत सारे विषय अपने लिए एकाग्रता तो नहीं हुई उन्हें भी हमें इसी तरह उत्तर देना है कि हमने थोड़ी थोड़ी देर आपको एकात्र किया है विषयों को एक आपके सामने प्रारूप रखा है आपके पास समय अधिक है तो आप इन सब बिंदुओं को दुगने समय तिगने सुन समय दस गुने समय तक कर सकते हैं इसी पंद्रह मिनट को आप आधा घंटा एक घंटा दो तो घंटा धारणा को आप आधा घंटा तक कर सकते हैं यह भी आपको एक प्रारूप दिया जा रहा है जो पंद्रह मिनट ही कर सकते हैं वो कैसे करें आपके पास समय अधिक है आप लीजिए एक एक बिंदु पर 10-10 मिनट रुक लीजिए एकाग्रता आपको आएगी लेकिन एकाग्रता कैसे आती है उसके लिए बहुत सारी विधियां यहां पर है अलग अलग बिंदु हैं इन स्थानों पर हम एकाग्रता बना सकते हैं इन इन तरीकों से हम एकाग्रता बना सकते हैं तो यहां पर एकाग्रता भी है और जो बिल्कुल एकाग्रता है बहुत ऊंची वो आगे विकसित होगी तो ध्यानम निर्विषयम मनः सांसारिक विषयों से हट करके किसी विशेष ध्यान की तरफ विशेष ध्येय की तरफ हमें अपने को लगा देना यह भी ध्यान के अंतर्गत आएगा और वहां ऐसा ही अभिप्राय हमें लेना चाहिए तो धारणा और ध्यान का विषय मैंने आपके सामने रखा दो तीन मिनट हैं बचे हुए यदि किन्हीं को छोटा प्रश्न भी हो तो पूछ लीजिए नहीं तो पर्ची पे लिख करके और डब्बे में दे लें वहाँ पे समाधान मिलेगा एक माइक आप लीजिए जी बैठिए गोष्ठी में इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी कि कौन कौन से गुण लिए जाए तो ये तीन गुण वहां पर चयन किए गए और प्रारंभिक व्यक्ति को भी हमें थोड़ा ईश्वर का ज्ञान करवाना होता है यदि बिल्कुल नया व्यक्ति है तो नहीं तो इतना हमारे समाज में आज भी प्रचलित है बचपन से व्यक्ति किसी भी मत संप्रदाय का हो लेकिन बहुत सी चीजें अभी भी उनके मन में हैं कि ईश्वर कण कण में है सब जगह है भले ही वो मूर्ति पूजक भी हो तो भी सब जगह है ये बात उनके पास है पहुंची भी वो अपरिचित नहीं है और भारत के अंदर बचपन से ये बात बहुत आती है कि ईश्वर ये सब चला रहा है ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है ये परिचित है अधिकांश जिनको हम कराएंगे उसको भी वो ले सकते हैं कठिन नहीं है और परमात्मा शुद्ध है पवित्र है बहुत अच्छा है यह बात भी हमारे मन में रहती है इन तीन चीजों को ले सकते हैं और उन नए साधकों से बहुत गंभीर ध्यान की अपेक्षा तो हमें नहीं करनी है आपके मन में यह बात आ रही होगी कि इतनी सी देर में कैसे वो एक मिनट में यह कर लेगा हमें समय लगता है हम जो करना चाहते हैं हम अधिक गंभीर करते हैं और स्थिति गहरी बनाते हैं वो सब अभी नहीं करवा सकते हैं उनको वो करवाने लगेंगे तो 10-15 मिनट इसी में ही जाएंगे उन तक ये संदेश पहुंचे ईश्वर सर्वव्यापक है और थोड़ा वो ध्यान करेंगे उनके लिए इतना ही बहुत है फिर भी यदि कहीं कठिनाई प्रतीत होती हो तो कुछ पहले बता दें बाद में स्पष्टीकरण कर दें और फिर भी यदि किसी कोई नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं छोड़ दीजिए आपने ओम का उच्चारण किया वो ध्वनि पर केंद्रित रहा अभी उतना भी पर्याप्त लेकिन हमें उसे वहां तक पहुंचाना है इसलिए ये तीन चीजें ली गई हैं कठिन तो इसमें और भी चीजें लगेंगी यही नहीं शब्द भी कई कठिन हैं लेकिन हमें उनको सरल रूप से बताना है पहले बताना है हमारे पास एक घंटे का समय है दो तीन दिन तक समय है तो हम उनको समझाएंगे एक एक विषय ये प्रशिक्षकों को स्वयं निर्धारित करना है किस बात को कितना बताना है और यहाँ क्या चीज बताई जानी आवश्यक है किस तरह है के लोग बैठे हैं मैं सोचता हूं अभी इसको यहीं विराम देते हैं आप अपने प्रश्नों को जिनके बचे हैं लिख करके वहां पर दे दीजिएगा तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ।